शो मित्र शो भव शनयंद बृहस्पति शो नो

क्ष ब्रह्म वजिशंश सत्यम वजिश

निजल ब्रह्म निरा

समय

there

किसी का निरूपण कर रहे दूसरे का उसका संबंध स्मरण होने से उसको बता बताते बताते भगवान तो ने तप में प्रवेश किया है अर्जुन तप भी जो होता है श्रद्धा के है इसलिए श्रद्धा के साथ संबंध होने से यहाँ तप को भी विभाग कर

क्योंकि किसी के मन में यह संशय हो सकता है अर्जुन ने प्रश्न किया था निष्ठा को लेकर तो भगवान तपादी को बता रहे हो उसका है। तो तीन प्रकार का तप बताया था हम विचार केवल शारीरिक तप तक विचार किया था देवता है द्विज

द्विज कहते हैं ब्राह्मण यद्यपि द्विज का मतलब है द्वितीय जन्म दूसरा जन्म एक तो माता के गर्भ में जो जन्म होता है इसलिए कहा जन्म ना जाये शूद्र संस्कार द्विजोचते जन्म से शूद्र बोलते संस्कार करने से वो द्विज होता है

तो द्विज है ब्राह्मण क्षेत्रीय विशेष द्विज माना जाता है और यहाँ द्विज शब्द से विशेष ब्राह्मण का संकेत है तो एक ब्राह्मण की है और गुरु की और प्राज्ञा मतलब जो विद्वान है ज्ञानी उनकी पूजन शौच है सरलता है ब्रह्मचर्या अहिंसा हे शारे तप है

तो बाह्य तप है यहाँ तक हम लोग विचार किया था चौदहवें श्लोक आइए पंद्रहवें श्लोक में विचार करेंगे पहले कुछ चरण देखे कुरण वाक्य पंद्रहवा श्लोक सत्रहवें अध्याय के पंद्रह अनु वाक्यम वाक्यम चय

भ्यसन चम्मच से मनः प्रसाद संय्य मौन आत्माग्रह भावशुद्धि

ु शाश्विक

हे नाथ मनोय पूजये सर्वम यत् पीडया प्रियते तवा बलस्य साधनार्थम् वलस्य साधनार्थम् दत्ताम शमदारिनम् दत्ताव्यामिदियदानम् दारव्यमितेन दत्ता प्रियतेन उपकारिने

दाने च पात्रे च अभिषेके माले च तद्दानं सात्विकं व्रतम तद्दानं सात्विकं यत्तो गच्छ्य भगानात् मम वला मुक्तेस्या भा पुनः प्रियते च वरिष्टं प्रियते च वरिष्टं तद्दानं राजस

ओम निर्देश

तस्मा विष्णु आजनाथ पत्रियवर्तन देो

पर्रमा है, है उसको सागर नहीं जान सकते क्यों है मान लीजिए जैसा खान से सोना निकालते हैं जमीन से उस सोना को जब तक आप दबाएंगे नहीं उसमें जो मल है वो हटेगा नहीं

तो टंकण आदि के द्वारा क्षार के द्वारा सोना को शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध किया हुआ सोना का ही महत्व माना जाता है वही सही सोने के समान ये तत्व है दृश्य पदार्थ के साथ गुण मिला है दोनों में में हो चिद अचिद ग्रंथ

ऐसा तालाब में हुआ है बिल्कुल एकाकार आकार उसको तपाने के बिना वो अलग नहीं होता तो तपाने से क्या होता है ये जो अचित कृत्य है शिथित हो जाती है ढीली हो जाती तो इसलिए हम बता दिया तप का निर्माण किया है शारीरिक तप के बाद

वाचिक तप बता रहे पंद्रहवें श्लोकों में अनुद्वेग कर हम शब्द प्रयोग करते हैं भागवत में बता है, ने। ने दिया है वाणी गुण कथन भगवान ने ये वाणी दिया है गुण के कथन करने के लिए भगवान का गुणगान करने के लिए महापुरुषों का गुणगान करने

किसी की निंदा करने के लिए नहीं हम ऐसा शब्द बोले दूसरे के मन में प्रसन्नता आ जाए, उसके अंदर उद्वेग है आवेश ना आ जाए। तो इसलिए बता रहे हैं अनुद्वेगकरण अनुद्वेग का, का अर्थ कर रहे भगवान भाष्यकार जी प्राणी नाम किसी प्राणी के अंतकरण में हमारे शब्द सुनकर चोट नाम हो

क्योंकि उसके अंदर भी तत्व तो वही बैठा है शरीर जो तो दृढ़ है अर्थात दृश्य है जड़ है उसके अंदर जो अंतरात्मा है उसको जोड़ पहुंचना है तो इसलिए हम अन्ग कर्म वाक्य आवेश है उद्वेग है क्रूर उत्पन्न होने वाले शब्द प्रयोग है

और शब्द प्रयोग करते हैं सोच विचार करके करना चाहिए ऐसा तो कोई भी शब्द खराब नहीं है बोलते हैं ना वो खराब शब्द है क्या कोई खराब शब्द कोई शब्द खराब नहीं है कोई भी शब्द खराब नहीं अब ये कोई गधा कहा गया खराब है क्या कुत्ता कहा गया खराब नहीं

किंतु खराब तब ये होता है जो शब्द जहाँ प्रयोग करने योग्य नहीं वहाँ प्रयोग करेंगे वो खराब शब्द गधे को गदा नहीं तो क्या भगवान कहेंगे क्या गधे को गदा नहीं कहेंगे खराब नहीं पशु को पशु ही कहेंगे खराब नहीं किंतु कोई पूजनीय है श्रेष्ठ व्यक्ति उसको कहा गया उमूर्त तो तो हो वहाँ खराब

शब्द खराब नहीं है प्रयोग करने वाला व्यक्ति है शब्द को दुरुपयोग कर रहे थे खराब हो जाता है तो इसलिए हम बता रहे ऐसे वाक्य प्रयोग करो सोच विचार करके तो इसलिए अनुद्वेगकर और बता रहे सत्यम सत्यम तो जो जैसा है वैसा ही बोला उसमें बड़ा चढ़ा करके नहीं जैसा सुना है

जैसा देखा है जैसा शास्त्र में सुना वैसा ही बोलना सत्य है और प्रियम प्रिय भी होना चाहिए यदि सत्य बोल लिया आप तो डूब हो गया ये नहीं सत्य भी होना चाहिए उसमें प्रियता होनी चाहिए अच्छा सत्य भी है प्रिय भी यदि हित ना हो ये भी नहीं हित भी होना चाहिए सत्य भी हो

प्रिय भी हो उसमें हित होना चाहिए जिसके प्रति हम वचन बोल रहे उसका कल्याण होना चाहिए उससे आहित नहीं होना चाहिए कभी कभी सत्य बोलने पर आहित भी होता है ऐसा शब्द नहीं बोलना यद ऐसी जो वाणी है उसको वाम तपका वाणी का तपस्या ही और बता रहे स्वाध्याया

स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब यथा विधि शास्त्र में जैसा बता दिया है तो स्वाध्याय का अभ्यास करना निरंतर स्वाध्याय का मतलब है आत्मा संबंधी शास्त्र शब्द का अर्थ चार होते आत्मा आत्मिया धन ज्ञाति

धनु भी बोलते हैं सगे संबंध को भी बोलते हैं परिवार को भी स्व बोलते हैं आत्मा को भी बोलते हैं। पिछले इसलिए मतलब आत्मा उस आत्मा को माध्यम बनाकर आत्मा को लक्ष्य करके जिन शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं चिंतन करते हैं उसी का नाम है स्वाध्याय

पहले भी एक बार बहुत बताया था तीन प्रकार की कथा भयानक कथा रोचक कथा आत्मकथा भयानक कथा हो गई भूत है पिचाच है वेताल है कथा भयानक कथा है रोचक कथा हो गई पौराणिक

और ये जो है स्वाध्याय है अपने कथा है सारी व्यथा को मिटाने वाली कथा है ये आत्मा आत्मकथा है तो इसलिए बता रहे स्वाध्या चमया तपोच कथा है कौन कौन उद्वेग शब्द क्रोध अथवा आवेश उत्पन्न करने वाले शब्द ना बोलना सत्य बोलना प्रिया हित और निरंतर

अधिक से अधिक स्वाध्याय में ही लगा ये वाणी का तपवान उसके बाद मन का तपगोन है मन प्रसाद मन की प्रसन्नता अर्थात मन की परम शांति ये सारा खेल है मन का भगवान काश्यकार अर्थ कर रहे

मनसा प्रशांति स्वच्छता पालन मन की जो शांति है अर्थात स्वच्छता सम्पादन कर मन को किस प्रकार हम निर्बल कर सकते मन को पवित्रता का कर सकते हैं इसी का नाम है मन प्रसाद उसके बाद सौम्य सौम्यत् का मतलब है

जिसका सुमनता सुमनता का मतलब है मुकानी में प्रसन्नता अंतकरण में शुद्धि वृत्ति सुमनस कहते अंतकरण में एक पवित्र वृत्ति है विज्ञान धार्मिक वृत्ति है विषयाकार वृत्ति नहीं चेहरे में भी प्रसन्नता है उसको वृत्ति सुमनसा सौम्यत्म सौम्य भाव मौनम

मौन का मतलब है जितना शास्त्र के विषय में बोलना उससे अतिरिक्त अनाथ का विषय में नहीं बोलना ये भी एक मौन है अथवा वाणी का संयम करना ये भी एक मौन है बिल्कुल नहीं बोलना का नाम है आकर मौन वाणी और मन दोनों का क्रिया नहीं करना ये काष्ट मौन हैं तीन प्रकार का

शास्त्र के विषय को छोड़ करके अन्यत्र बात करना यह भी पाक्षिक मौन है इसको भी मौन माना जाता है तो इसलिए हम मौन भी आवश्यकता है तो मौन रहने से क्या होता है तभी आप जाके परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं मनुष्य यदि आप बोल रहे मनुष्य सोचना ही पड़ेगा

अभी देखिये हम मौन ये भी वाणी का धर्म होना चाहिए भगवान बोल नहीं ये मानसिक तप में गिना रहे तो मानसिक तप में इसको तू तो गिना दिया बोल रहे तो वाणी से वाणी तो का धर्म होना चाहिए किंतु हम वाणी बोल रहे मन के द्वारा चिंतन से तो मौन रहने से चिंतन भी नहीं करेंगे इसलिए मौन नाम

आत्म विनिग्रह आत्मा शब्द से लेना हम मित्व मन का विनिग्रह सर्वता मन को विषय से विषय चिंतन से हटा करके और परमात्म के चिंतन में लगाना इसी का नाम है आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि भाव का मतलब है व्यवहार

जो भी हम व्यवहार करते हैं उस व्यवहार में ना कोई छल है ना कपट है सफलता जैसा है इसी का नाम है भाव संशु तो व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए इतने जो गिना मन प्रसाद से लेकर भाव संशु ये तपो मानस उच्चते मानसिक गया।

देखिए यहां तीन प्रकार का पता शारीरिक तब बता दिया वाणी का तब बता दिया मन का बता दिया तो ऊपर जो तो कायिक वाचिक मानसिक तप है मनुष्यों के द्वारा किए जाने पर उसका पुनः तीन भेद होता है कायिकपी तीन प्रकार वाचिक तपी तीन प्रकार मानसिक

क्योंकि तीन गुण है तीन गुणों को लेकर कायिक कायिक मतलब शरीर समाप्ति वाचिक का मतलब वाणी सम्पत्ति मानसिक गुण तो मन समाप्ति सत्व रजोतमो गुण को लेकर वो भी तीन होता है यही बता रहे सत्रवे श्लोक में यही बता रहे हृदय पड़या तम तम

एक परद्धया श्रद्धि विशेष नहींशि श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि शास्त्र और गुरु गुरुवचन के प्रति विश्वास अस्तिश्वास ऐशो परा श्रद्धा हैत्कृष्ट ऐश उत्कृष्ट है मतलब श्रेष्ठ

ऋषि सत्ता के द्वारा तप तम, तब तम तब किया है। वो जो तप किया मन से हो यदि द्वारा करते हो हो जाए

भी मनुष्य भी और शरीर से शे और पराध रत्ता नहीं सामान्य है तो राजसिक होने लगेगा और भी होता हो जाएगा इसलिए बोल रहे तपहा अब फलाकांक्षी बोल तो फल की इच्छा फल की चाह और अबाकांक्षी बोल तो फल के इच्छा के बिना

और युक्त युक्त वो तो समाहित चित्त फल के नहीं और बिल्कुल समाहित चित्त के द्वारा जो तप करता है उत्कृष्ट श्रद्धा के द्वारा उन तप है सात्विक परिचक्ष जिसका नाम है सात्विक तब हो जाएगा चाहे तो वाणी से हो मन से हो शरीर से

शारीरिक भी आपका साथ सात्विक होगा से करने वाला तत्व भी सात्विक हो जाएगा वाणी से भी साथ हो जाएगा उसके बाद राजसिक बना रहे सत्कार मानव हो जा रहा तत्व तो करते हैं तो। शारीरिक भी कर रहे हैं मानसिक भी कर रहे वाणी

सत्कार मेरा सत्कार करे जितना सेवा कर रहे हैं उसको पुरस्कार देना चाहिए होता है ना आजकल बहुत बड़ा सेवा किया पुरस्कार दे तो सत्कार के लिए मानव पूजा अर्थ मानव का तो सम्मान पूजा अर्थ के लिए जो सब करता है क्योंकि मैं तब कर दे मुझे दूसरे लोग आगे सत्कार करे

का भी जाकर वो तपकर रहे वो सत्कार कर रहे। और मेरे तो मुझे सम्मान दें दम्बे नाम दम्बे में ना तो केवल बिकावट पात्र है अंदर से नहीं बाहर निका रहे वो पूजा करने एक संतदेव बोल रहे थे कई किसी भक्त के घर में रहे भक्तों ने कहा

हमारे घर में तो नहीं नहीं तो घर में नहीं रह सकता आप लोगों को परेशान का है आप भाई तीन बजे उठता है घंटी लगा होता बोलते घंटी लाना तो महाराज लगकर पूजा कर रहे हैं अर्थात बार बार लोगों ने सोचा पूजा कर रहे दम बेना दम बेना टिकावसे जो कर रहे हैं क्रिय

सत्कार के लिए सम्मान के लिए पूजा के लिए तम गौर करता है तदिह गोत्तम यहाँ गीता में भगवान ने, ने राजसम च और चलम फल ये राजसिक तप है और वो चल है चल का मतलब है अत्यंत चल, चल चल उसमें कोई मतलब नहीं कदाचित फलक लेना कह बता रहे चल क्यों है

चल इसलिए है तमोपूर्वक कर रहे और कदाचित कदाचित मतलब कभी कभी वो फल दे सकता है अनिश्चित फल वाला है क्योंकि पूर्वक नहीं कर रहे हैं सात्विक नहीं कर रहे इसलिए वो चल रहे है। चल का अर्थ कर रहे कदाचित कभी फल दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है नाशवान हो सकता है अनिश्चित है ऐसा जो तब है राजसीवान

उसके बाद तामाशिक बता रहे थे। चाहे तो वाणी से हो शरीर से हो मन से तीनों को लेना उन्नीसवे श्लोकों में बताने के मूड ग्रह है नवि निश्चय न बिलकुल अविवेकता है विचार है न उसके पास ना विचार करने के लिए गुरु के पास जा रहे।

शास्त्र का अनुसंधान करते हैं अपने मन में जो है उसको लेके कर रहे तो मूड़ग्रह है ना अगर मूलतापूर्वक अविवेक पूर्वक और आग्रह दुराग्रह दूसरे के पास हो जाए किसी किसी के मन में रहता है जानता नहीं है दूसरे के पास जाने से क्या होता है वह छोटा हो जाएगा विद्वानों में भी आ है

एक बहुत बड़ा वैयाकरण था वैयाकरण में उन्होंने कर किया था और उनमें एक मित्र था न्याय तो न्याय भी जानता था और कुछ आयुर्वेद शास्त्र भी जानता था तो वैयाकरणों में जरूर होने लगा

तो अपने मित्र के पास गए अरे मित्र मुझे पेड़ कर दो उन्होंने तो कहा ये कंटकारी है को बना के पी और ये वैयाकरण है बहुत बड़ा कंटक आय क्या होगा उसको पता नहीं किंतु तो उसे पूछेगा ही था छोटा पूजा इतना बड़ा वैयाकरण है उसका अर्थ लगा पूछा नहीं

और उस नै ने पूछा कंटकारी जानते हो हाँ मैं जानता हूँ जानता हूं तो आगे देखा कंटकारी क्या होता है सारे कोश खोल दिया बड़े बड़े वाचस्पत्या है कल पत्रो उसमें कोई घंटकारी मिला ही नहीं बाद में अपना व्याकरण लगाया उसको कंटक हरी कंटक में तो कांटा कांटे का शत्रु

तो कांटे का शत्र कौन होता है चंपल जूता तो यही हो सकता है कंटा का तो उस जूते को उन्होंने टुकड़े टुकड़े किया और उबार दिया और पी लिया उन्होंने कहा दो चार बार पीते हुए आपको पेट दर्द ठीक होगा करके तो चार बार पी लिया तो, तो भी पेट दर्द ठीक नहीं तो दो गए उनके पास मित्र कहा अरे मित्र तू कहीं उनको दिया चार बार भी कोई फरक ही नहीं पड़ा

बताओ कंटकारी कहा से लाया लगाया कहा पास के तो जूता उसको काट काटके मैंने अरे एक जड़ होती है जड़ी होती है तुमने कैसा क्या का लगा दिया तो कहने का तात्पर्य है कभी कभी विद्वान है अपना जो बड़ा पान गिरे दूसरे से तभी मार वैसे ही यहाँ

मूढ़ ग्राहण नाम अविवेक के अपने ही दुराग्रह के द्वारा कर रहा है जानता नहीं ना दूसरे से पूछता है तो इसीलिए बोलो मूड ग्राहे नाम नश ना कर बोल अविवेक निश्चय नाम देखिए अविवेक होना बड़ी बात नहीं कौन तो नहीं सर्वज्ञ किंतु तो उस अविवेक को ही आप निश्चय करके बैठ गया दुराग्रह करके दूर माना ही शांति

गलती नहीं करना सबसे श्रेष्ठ है यदि गलती हो गई उसको स्वीकार करके परिमार्जन करना मध्यम है गलती होने के बाद ही गलती नहीं मानना कि अधम माना जाता है इसी प्रकार हमारे मूढ़ा आत्मा आत्मनो आत्म तो अपने को ही यीड़या क्रियती स्वयं के लिए इतना पीड़ा दे रहे हो शरीर को तपा रहे

क्यों कर रहे तब पर पुस्साधनार्थ अपने कोई कल्याण के लिए अपने फल के लिए नहीं कर रहे परसाधनार्थ परस को तो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए पुस्साधन करने के लिए मतलब दूसरे के विनाश करने के लिए ये मेरा शत्रु है उसको नाश करना

दूसरे के नाच के लिए तप कर रहे तो परश उत्साह नाश उत्साधना तपा तत्तामसाद तब तो, तो कर रहे किंतु ये तामसिक तप है इसके बाद ये दान का भेद बता दान भी तीन प्रकार का है तो उससे पहले सात्विक दान बता रहे हैं। दान दातव्य मितिया दान है

दीयते कारिणे बस दातव्य वस्तु तो मुझे देना है कर्तव्य है शास्त्र और महापुरुषों ने कहा दिया है मेरा कर्तव्य है इस दृष्टि से लिया जाता है ये दातव्य दीये से अपकारिता

बात मेरा उपकार करेगा समय आने पर ही मेरा काम आ जाएगा ये भाव नहीं रखा बहुत लोग ऐसा होते देखा जाता है आश्रम में बड़े बड़े आश्रम में आज कमरा तो बना लेते हैं बाथरूम से मेरा कमरा खाली है क्या नहीं फोन करके बोलते ये दान नहीं माना जाता इस अनुपकार उपकार की दृष्टि रखनी ही नहीं चाहिए मनोपकार और देश

देश का मतलब भगवान का चक्र चार कुेत्र कुरुक्षेत्र है काशी है गंगा किनारे ये उसमें देने वाला दान और काले काल किनारे है संक्रांतिया आदि से लेना पूर्णिमा है अमावश्य पात्र जिस पात्र को दिया जाता है शरंग विद वेद पारा वेदों के छः अंगों के सही

इसने सारा शास्त्र अध्ययन किया उसको दिया जाता है पात्र पूर्व दान है सात्विक दान माना जाता है उसके बाद राजस्व दान लगा यद तो प्रत्युप कालांतम फल उद्देश्य दान तो दे रहे हैं वो सोच रहे हैं दान देने से मेरा कुछ उपकार करेंगे

उपकार के भावना से जो किया जाता है दान और फलम उद्देश्य दान देने से मुझे अमुख एक संत बता रहे विरक्त संत से पंजाब में वृक्षा करने गए वो बता रहे माता थे ने दो रोटी तो लाया अंदर से पहले उनका एक पोता था पोते के ऊपर उपमा दिया बहू के ऊपर उपमा दिया था

और एक बच डाला उसको पा करके रोटी देखें आप खा लीजिए तो यहां बोल रहे दिया जा दान देने से मेरा काम हो जाए अमु काम हो जाए और पकार तो करे ऐसा जो दान है परिकृष्ट दे रहे रोते रोते, रोते

खेल कूद प्रसन्नतापूर्वक नहीं किंतु शास्त्र बता रहे रिया देयम धिया देय लज्जित होकर देना चाहिए भय के द्वारा देना चाहिए क्योंकि मैं जो दान दे रहा हूँ कम तो नहीं हुआ मेरा दान देने से इनके आगे बढ़े इस भाव से देना चाहिए आयो मनुस्मृति ने बता लिया जो भी भिक्षा देता है दान देता है

तभी पहले ग्रह की प्रार्थना कर हे भगवन मेरा ये अंक खाकर इसका मन भगवान के भजन में लगे इस भाव से फलम उद्देश्य परिचृि खेत पूर्व ते राज उसके बाद तामसिक दान मत रखें आदेश का न कोई देश है न कार है।

पीछे बताया विच बता है देशभुक्षेत्र काशी हे हरिद्वार काल है पुण्य काल है इनका है इनका कोई नहीं ना देश है, ना कोई काल है ना पात्र है अबार्थ अबार्थ नहीं योग्य अधिकारी यदान है अयोग्य अधिकारी अको दी आ

और योग्य अधिकारी को नहीं दिया हुआ था दोनों नष्ट करता है अपात्रो तो अयोग्य अयोग्यधिकार जिसको दिया जाता है और वो भी कैसा कैसे असत्ता सत्कार में उपेक्षा दस गाली देकर और अवज्ञातम अवहेलन करके जो दिया जाता है दान तत्तामसम इस दान का नाम है तामसिक दान कहा गया उसके, उसके बाद

अभी तक यज्ञ बता दिया तीन प्रकार के दान भी बताया तीन प्रकार का तप बता दिया सब सदगुण संपन्न बनाने के लिए जो भी हम हाँ दे रहे हैं ये सद्गुण होना चाहिए दुर्गुण तो नहीं होना चाहिए तो उसको सद्गुण बनाने के लिए यहाँ भगवान तीन का उपदेश दे रहे हैं इनके साथ देना चाहिए ओम का उज्जारण करें

तत्का का करें अथवा सद का उच्चरण करते हैं दान दिया जाता है दान में अथवा यज्ञ में तक में एक वैशिष्टत्व आ जाए इसके लिए वह भगवान तीन शब्दों को बता रहे हैं तेज मंत्र में ओम और तत्सद निर्देशुम तीनों परमात्मा का नाम है

ओम मे पर नाम है तत्व तत्वशी मे तत्पय तत्पद का अर्थ है सर्वज्ञ विशिष्ट तत्पद का चेतज्ञ तत्क सदम्यादम आशी सी परमात्मा का नाम है परमात्मा का, पर का, का नाम है, है। ओम में

तो अनंत है। तो ये तीन ब्रह्मण त्रिवेद अनमे कि तेन तेन नाम विशेष ओ तत्च ब्राह्मण तेनालीराम ब्राह्मणों वेद यज्ञ द्वारा ब्राह्मण यज्ञ करने वाले और जिनमें मंत्र है वेद

और विवेक में बताए हुए जज्ञा नि साल विदा गया ओम तत् के द्वारा इसलिए आगे बता रहे चौबीसवी श्लोक में ओम तस्मा उदाह सबसे पहले उस ब्रह्म ने इन तीन नामों के द्वारा उल्लेख करते हुए सब कुछ किया था इसलिए ओम की उदाह

ओम इस प्रकार उच्चरण करते हुए यज्ञ दान तपत् क्रिया करते हैं। यज्ञ में यदि आप प्रवृत्त हो रहे तभी भी ओम शब्द के द्वारा किसी को दान देने में प्रवृत्त हो रहे वहां भी ओम के द्वारा तब में भी प्रवृत्त हो रहे तभी ओम ऐसा संकल्प करते हैं।

ओम विष्णु विष्णुर्ष्णुर्दे वहाँ भी ओम लगा दिया तो यज्ञ दान यहाप क्रिया यज्ञ क्रिया दान क्रिया और तप इनमें ओम के ही विदान तपमार विदानो शास्त्रे सततम ब्रह्म निरंतर जो है

ब्रह्म के विषय में विचार करने वाले हैं ब्रह्म का ही चिंतन करने वाले हैं ब्रह्म के अनुसंधान करने वाले हैं तो ब्रह्मवादी हैं, भी ब्रह्म का नाम नामोच्चरण करने वाले ओम किंतु उपलक्षण है ब्रह्म का चिंतन करने वाले ओम के द्वारा है वो चिंता करते ओम के मार्ग तार है तरह ही अभिसन्धान

तद ऐसा इस ब्रह्म का नाम का उच्चरण करके उच्चरण तो करके फलम क्रिया तद ऐसा इस ब्रह्म का नाम को उच्चारण करके और कर्म का जो फल हो ना चाह करके कर्म तो कर रहे हैं, कर्म तो का फल ना चाह कर नाना प्रकार के यज्ञ है तब है दान है

अलग अलग दे रहे हैं दान है, तब है हो गए मोक्ष जाने कांक्षक तन शब्द का उच्चारण करते हुए उससे उनका शुद्ध हो जाए पहले मोक्ष का बता दिया उसके बाद तन बता लिया का बता है

ओम सत्श का प्रयोग तो कहाता कहा है सद्भाव मतलब किसी वस्तु का जैसा घट सद्भाव सत्वदत्ता वस्तु का प्रयोग

साधुभाव है जो साधुभाव है वहाँ भी सत्य सज्जन जन तो है किंतु आपने सत लगा दिया जन के सामने सत लगाने से तो परमात्मा की ओर जाता परमात्मा की ओर जाने के लिए अग्रसर है उसको बोले जन के सामने सूर्य लगाने से दुर्ज

दुर्जन का मतलब संसार के ओर जा रहे विषय की ओर निरा कर्म दुर्जन सज्जन दुर्जन कर्म में लगा दीजिए हैं ना वो सत्कर्म कर है कर्म में सत क्या है सत परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वो सत्कर्म वो दुष्कर्म कर है अर्थात केवल अपने शरीर के लिए

भोग के लिए जो कर्म कर रहे हो वो है। ये, ये, ये, ये कर कर्माणे, कर्माणे, अच्छा कर्म में कर ये लगाते हैं ये सद्भाव साधुभावी सदित्य प्रयोग करें ये सदप्रयोग कर है अतः ये सच्चा नहीं ये सद्भाव है सत्कर्म कर है प्रशस्ते कर्म है श्रेष्ठ कर्म है अच्छा कर्म कर रहा है ये बहुत अच्छे व्यक्ति है सत्कर्म कर रहे हैं उसमें भी सदप्रयोग हो

सद शब्दे तो इसलिए यहाँ बता दिया ओम शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और ओम शब्द के साथ किया हुआ जो कार्य है वो फलदायक ये बता बताया शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और तद के साथ किया हुआ कार्य का फल ही उसके बाद सद शब्द कहाँ प्रयोग होता है ये बताया तीन परमात्मा के प्रिय नाम

ऐसा तो अनंत नाम है उसमें तीन विशेष ओम उसके बाद बता रहे सत शब्द कहाँ प्रयोग होता है करके सत्ताईसवी शुरू में यज्ञ तपस्वी दानी चाथिति सजनी जो चले यज्ञ जहाँ यज्ञ कर्म करते हैं वहाँ भी सत्शब्द प्रयोग होता है जहाँ कर्म कर रहे हैं

वहाँ भी सत प्रयोग होता है जहाँ दान दे रहे हैं वहाँ भी और स्थिति मनता स्थिरता स्थिर तो इसलिए यज्ञ कर्म में स्थिति हो तप में स्थिति हो और दान में स्थिति सबके साथ करनी चाहिए यज्ञ स्थिति तपस्वी स्थिति दान स्थिति स्थिति का सबके साथ करना चाहिए क्या तो यज्ञ कर्म में स्थिरता हो

अथवा तव में स्थिरता हो अथवा दान में स्थिरता वहां सब शब्द प्रयोग होता है क्योंकि दान कर रहा स्थिर होने से सबके लिए करना है। है सभी कर्म चयर्थी सदित इसलिए जो भी कर्म है तदर्थीय अर्थात तदर्थिको तो जिस निमित्त से परमात्मा के निमित्त जो करते हैं

तो यहां तक भगवान ने जो श्रद्धा है तप है दान है इनका तीन तीन भाग है और दानादी में जो ओम तत्का प्रयोग होता है ये भी बता दिया आगे बता रहे जिनके पास श्रद्धा नहीं है

क्योंकि सर्वता त्रद्धा प्रधानतया सर्व संप्य स्म जी जो कार्य करते तप करते हो, हो अथवा कर्म करते हो, आवश्यक है। बिना विना से ना कोई दिया हुआ दान तपो कर्म हो, वो फलदायक नहीं

इसको बताने के लिए अच्वद्या अच्वद्या है। मतलब हवन अथवा होजसिक श्रद्धा बिना श्रद्धा से हवन तो कर रहे हैं, श्रद्धा तो होगी

मतलब दिखाने के लिए ये भी यज्ञ कर रहे कर मतलब अत्रशे तो हवन किया और सबके साथ लगा लगाए बिना श्रद्धे जो ये कि अश्रद्धय तप के बिना तप कर रहे कृतम किया जो

जो कुछ भी बिना श्रद्धा से आप हवन किया हो दान दिया हो तब किया हो अथवा तो अन्य कुछ भी दे रहे उसको असद श्रद्धा पूर्वक जो आप करते हैं वो सत्कर्म हो गया श्रद्धा पूर्वक यदि कर रहे उसका नाम है व्यक्ति है सज्जन है और श्रद्धा दे नहीं है उसको असत

अंदर नहीं है के बिना कार्य करेंगे यह उनको इस रोक में भी फल नहीं देंगे इस लोक में भी उसको संतोष नहीं देंगे और न चलत प्रेत्या मरने के बाद भी फल नहीं

इसलिए श्रद्धा पूर्वक जो भी कार्य करता है इस रूप में भी फंसेंगे और पर रूप में ही फंसेंगे इस प्रकार भगवान ने जो अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान उनकी निष्ठा कौन तो सात्विक कहे राजसी कहे तामसिक उसका विस्तार करते करते अंतिम में भगवान ने बता दिया

तो श्रद्धा पूर्वक जो भी कार्य है करना चाहिए वही सात्विक माना जाता है और बिना श्रद्धा से नहीं करे वो असत माना जाता है या तो तामसिक होगा या राजसिक होगा इसलिए साधक को जो भी कार्य करते हैं किसी कार्य में अग्रसर होते हैं वो सात्विक होकर ही अपना सत को लक्ष्य करके जाना चाहिए भगवान ने यह संकेत दिया आज का विचार हम लोग सायकाल सत्र में

ओम शांति शांति शांति